स्थिति प्रकरण सर्ग उपासनाओं के अनुसार फल की प्राप्ति ज्ञानोपाय से सत्यात्मा में अवस्थान और जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था में स्थिति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जीवो का अधिष्ठान रूप बीज ब्रह्म ही सब जगह आकाश की भांति स्थित है सब जगह स्थित रहने के कारण ही जीवो दरवर्ती जगत में भी अनेक जीव स्थित जैसे केले के के पत्ते एक के भीतर एक रहते हैं और और जैसे धरातल के गर्भ में नाना प्रकार की कीड़े रहते हैं वैसे ही आनंद एक अवकाश रहित आत्म स्वरूप होने के कारण जीव के भीतर भी अनेक जीव जातिया रहती हैं एक के भीतर एक उसके भी उसके भी भीतर एक इस परंपरा की कल्पना में दृष्टांत केले के पत्ते दिए हैं एक के भीतर अनेक की स्थिति कल्पना में दृष्टांत धरातल के कीड़े दिए गए हैं। जैसे ग्रीष्म काल में शरीरांतरवर्ती मल और पसीने के कारण जो जो कृमिया उत्पन्न होते हैं, वे शरीर के मल या पसीने के भीतर ही होते हैं। उसी दृष्टांत से शुद्ध चित्व भी अंतर अथवा शीघ्र ही विविध प्रकार की उपासना के क्रम से वैसे ही हो जाते है देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते है यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को प्राप्त होते है और हिरण्य गर्भ और पर ब्रह्म की उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ और परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो तुच्छ न हो, यानी सर्वोत्तम हो, उसी का आश्रय करना चाहिए जो प्रथम इष्ट दृश्य से चित्त के स्वभाव वश बद्ध हो गया था वह भ्रगुपुत्र अपनी संवित के यानी ज्ञान के निर्मल हो जाने से मुक्त हो गया यह बाल संवित संसार के व्यसन तथा संताप से जब तक मलिन न हुई हो उसके पहले ही सर्वप्रथम जिस भाव को प्राप्त होती है तद्रूप हो जाती है कोई अन्य वस्तु नहीं होती श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान जागृत और स्वप्न दशाओं का भेद आप कहिए और यह भी बतलाइए कि प्रत्यक्ष के अवभाष में कोई विशेषता न रहने पर भी जागृत किस कारण से सत्य व्यवहार का हेतु होता है और स्वप्न जागृत के आकार का भ्रम कहा जाता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे वत्स श्री रामचंद्र जी जो स्थिर प्रतीति से युक्त होता है उसे जाग्रत कहते हैं, और जो अस्थिर प्रतीति से युक्त होता है वह स्वप्न कहा गया है यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित है तब तो जाग्रत रूप होने से क्षण मात्र में यह जाग्रत ही है यह प्रत्यक्ष अनुभव से ही दुष्ट हो जाएगा यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं है तो वह स्वप्न ही है इस तरह जागृत स्वप्नता को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है स्थिरता और अस्थिरता के बिना जागृत और स्वप्न की दशाओं में भेद नहीं है क्योंकि इन दोनों दशाओं में संपूर्ण अनुभव सदा सब जगह समान ही होता है स्वप्न भी स्वप्न के समय में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत के समय में अस्थिर होने से स्वप्न ही है क्योंकि वैसा बोध होता है स्वप्न भी हरिश्चंद्र के 12 वर्ष वाले स्वप्न की भांति जिसकी स्थिरता जागृत बुद्धि से ग्रहण करने योग्य हो वह रूप हो जाता है उसमें स्वप्नता तो स्वप्न बुद्धि से है क्योंकि स्वप्न रूप से ही उसका ज्ञान स्थिर था जब तक जो वस्तु स्थिर समझी जाए तब तक वह जागृत कही जाती है क्षण मात्र में उसका भंग होने पर वह जिस प्रकार स्वप्न हो जाता है उसे सुनिए हे श्री रामचंद्र जी इस शरीर के भीतर जीव वस्तु विद्यमान है जिससे लोगों का जीवन रहता है ये न जीव्य इससे यह दर्शाया कि जीवित रहना ही जीव के अस्तित्व में प्रमाण है तेज यानी शरीर की गर्माहट वीर्य यानी शरीर के व्यापार का कारण बल जीव धातु यानी जीवन में हेतु निर्विशेष प्रेम और आदि पद से अहम इत्यादि अभिमान का निमित्त ज्ञान आदि जिसके नाम है यानी तेज बल प्रेम और ज्ञान यह सब जीव की सत्ता से ही है इसलिए जीव के सद्भाव में यह सब प्रमाण है जिस समय यह शरीर मन वचन और कर्म से व्यवहार करने वाला होता है उस समय प्राण वायु से प्रेरित जीव चेतन तालाब से नाली तालाब से नाली आदि के द्वारा जल के सदृश से निकलकर बाहर संचार करता है फैलता है जीव चेतन के के भीतर सब सब नाडियों में संचार करने पर सब उदित होती है। पहले अनुभूत होने के कारण जिसमें जगत रूप ब्रह्म अंदर छिपा हो, ऐसे चित्त को प्राप्त होती है यानी उनमें वासनाओं की उत्पत्ति होने के कारण स्वप्न देखती है नेत्र आदि छिद्रो में संचार कर रही संविद नाना प्रकार के आकार और नाना प्रकार के आकार और विकारों से संपन्न बाह्य रूप को अपने में देखती है वैसे ही वह होने के कारण जागृत कही जाती है भाव है कि यद्यपि अनुभव के समय प्रतीति स्वप्न के सदृश ही होती है उससे भिन्न नहीं होती फिर भी प्रतिदिन के प्रत्यभिज्ञान के बाद स्थिरत्व कल्पना जागृत है यह ज्ञान होता है जागृत का क्रम इस प्रकार आपसे मैंने कहा अब आप सुषुप्ति आदि के क्रम को सुनिए जिस समय शरीर मन वचन और कर्म से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है उस समय यह जीव चेतन शांत स्वरूप और स्वस्थ होकर रहता है जैसे कि विक्षेप शून्य प्रकाश का एकमात्र निमित्त दीपक निर्वात वायु रहित घर में क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है वैसे ही सुषुप्ति को को प्राप्त हुआ, को प्राप्त हुआ पुरुष समता वायुओं से में तनिक भी को प्राप्त नहीं होता उससे शरीर के भीतर स्थित नाडियों में संवित का संचार नहीं होता अतः पुरुष विक्षोभ को प्राप्त नहीं होता है इससे स्वप्न के निमित्त का अभाव दर्शाया और वह संवित इंद्रिया आदि छिद्रो में भी नहीं आती अतः अतएव इंद्रियों द्वारा बाहर भी नहीं आती इससे जाग्रत के निमित्त का अभाव दिखलाया मैं जीव हूं इस संस्कार से युक्त ही वह तिल में तैल के तुल्य बर्फ में शीत के तुल्य और घुत में स्नेह संवित के तुल्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर स्फुर होता है जीव के आकार की जो कोई चिटी है वह चेतन की कला उपाधि का विनाश होने से स्वच्छता वश ब्रह्मात्मा में पृथक चेतन शून्य प्राण वायु से किए गए विक्षेप से शून्य सुषुप्ति दशा को प्राप्त होती है इस अंश को लेकर वे श्रुतिया प्रवृत्त हुई है भेद वासना के विलय के अभिप्राय से प्रवृत्त नहीं हुई है यह भाव है चित्त के ऊपरत होने पर सकल व्यवहारों के उपराम से युक्त चित्त में शास्त्र से अविष्मता का ज्ञान कर विचार और एकाग्रता से साक्षात्कार को प्राप्त हुआ योगी प्रसिद्ध जाग्रत स्वप्न और सुषुप्तियों में अथवा पूर्वोक्त भूमिका हो तो उसमें व्यवहार करता हुआ और समाधि में स्थित रहता हुआ भी ज्ञान की दृढ़ता से सूर्य आत्म स्वभाव से च्युत न होकर सदा ही तुर्यावस्थावान कहा जाता है सौम्यता को प्राप्त हुए प्राणों से युक्त वह जीव चेतन जब भोग कराने वाली अदृष्ट के परिपाक से विषमता को प्राप्त किए गए प्राणों द्वारा ही संचलित होता है तब वह जीव चेतन तत्त तत भोगों के अनुकूल पूर्व जन्म के संस्कारों के उद्बुद्ध होने के कारण चित्त रूप से उदित होता है उस समय जैसे योगी बीज में स्थित वृक्ष को अपनी योगिक शक्ति से आगे होने वाले विस्तार से युक्त देखता है वैसे ही भाव और अभाव रूप क्रमिक भ्रमो से अपने हृदय में स्थित जगत जाल को अपने भीतर ही तुरंत देखता है सुप्त जीव चेतन जब प्राण वायु से थोड़ा बहुत क्षुब्ध होता है तब मैं हूँ ऐसा अपने को अहंकार युक्त देखता है किंतु जब अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है तब आकाश में अपना गमन देखता है जैसे फूल अपनी सुगंधी का अपने अंदर ही अनुभव करता है वैसे ही जब जब नाड़ी के अंदर शीत श्लेष्मा के जल से प्लवित होता है तब अपने अंदर ही जला के भ्रम को देखता है जब यह जीव चेतन नाड़ी के अंतर्गत पित्त के पित्त से आक्रांत होता है तब बाहर की तरह संपूर्ण ग्रीष्म के भ्रम का अपने अंदर ही अनुभव करता है नाड़ी के अंदर स्थित रुधिर से अपलावित होकर गेरु आदि धातुओं से व्याप्त प्रदेशों को और लाल बादलों से भरे हुए संध्या आदि कालों को बाहर के सदृश अपने अंदर ही देखता है अनुभव रूप होने से उन्ही में निमग्न हो जाता है वह जीव चेतन जिस जिस वासना का सेवन करता है यानी जिस वासना से वासित अंत करण वाला होता है निद्रावस्था में उसी वासना को प्राणवायु से क्षुब्ध होकर नेत्र और क्षिद्रो से बाहर के पदार्थों की तरह अपने अंदर देखता है प्राणवायु से भीतर ही क्षुब्ध हुआ अतएव इंद्रिय छिद्रो पर अपने आक्रमणों से रहित जीव अपनी संवित से आंतर पदार्थों का तुरंत अनुभव करता है वही स्वप्न कहा जाता है जब वायु से क्षुब्ध हुआ जीव इंद्रिय छिद्रों का आक्रमण करने वाला होकर बाहर शब्द आदि को देखता है तब वह दर्शन जागृत कहलाता है श्री रामचंद्र जी इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त हुए अतः प्रतित महाबुद्धि वाले आपको भी इस असत्य जगत में सत्य दृष्टि नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सत्य दृष्टि आध्यात्मिक निमित्तों से मरण के हेतुभूत दोषों की जननी है समाप्त स्थिति प्रकरण संसार सत्य आत्मा का अवलंबन न करने वाली चित्त की भ्रांति है सत्य आत्मा का अवलंबन करने पर तो चित्त और संसार आत्मा ही है यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, वत्स श्री रामचंद्र जी मैंने आपसे यह जागृत आदि स्वरूप का वर्णन मन के यथार्थ ज्ञान के लिए किया है इसका और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है जैसे अग्नि के संबंध से लोहे का गोला आग बन जाता है वैसे ही दृढ़ निश्चय वाला चित्त जिस वस्तु की बार बार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है भाव अभाव उपादान त्याग आदि प्रतीतियां चेतन में कल्पित है न तो सत्य है और न असत्य है मन की चपलता ही इनकी जननी है मन भ्रांति का तो करता है और जगत की स्थिति का कारण है समष्टि वृष्टि रूप से मलिन मन ही इस जगत का विस्तार करता है मन ही पुरुष है उसको शुभ मार्ग में लगाकर एकमात्र उसकी जय से अवश्य प्राप्त होने वाली जगत में स्थित सब विभूतियां प्राप्त होती हैं। यदि शरीर पुरुष होता तो महामती शुक्राचार्य विविध आकार वाले अनान्य सैकड़ो जन्म रूप भ्रमों को कैसे प्राप्त होते इसीलिए चित्त ही पुरुष है शरीर तो विषय है चित्त जिसकी भावना करता है उसको निश्चय ही प्राप्त होता है जो वस्तु है, आयास रहित है उपाधिशून्य है और भ्रमहीन है प्रयत्न के साथ आप उसका अनुसंधान कीजिए उससे आप स्वरूपता को प्राप्त होंगे भाव है कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी मन की इच्छित स्थान या विषयों को शरीर प्राप्त होता है शरीर से किए गए स्थान या विषयों को मन नियमतः प्राप्त नहीं होता इसीलिए हे सुभग मन की इच्छित सिद्धि होने पर देह इंद्रिय आदि के नियमन में समर्थ होने के कारण आपका भी मन परमार्थभूत आत्म तत्व को प्राप्त हो अन्य सत्य द्वैत भ्रमों का त्याग करे बीसवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण इक्कीसवासर्ग विशुद्ध पुरुष में कल्पक का अभाव होने से मन की कल्पना नहीं होती और अविशुद्ध में मन की सिद्धि होने से अनेक मत मतांतरों की कल्पनाएं होती है यह कथन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवन हे संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ सागर में चंचल कल्लोल की तरह मेरे हृदय में जो यह बड़ा भारी संशय घूम रहा है उसे आप कृपा कर दूर कीजिए देशकृत परिच्छेद न होने के कारण सर्वत्र व्याप्त कालकृत परिच्छेद न होने के कारण नित्य और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण निर्दोष परमात्मा में मन नाम की विषयाकार कलुषित यह संविद कौन है और कहाँ से आई है यदि कही ये अनादि अविद्यावश उपस्थित हुई है तो उसकी भी संभावना नहीं है क्यूंकि जिससे भिन्न दूसरी वस्तु न हो न तो है न थी और न होगी उसमें किसी दूसरे निमित्त से या स्वतः अथवा दूसरे प्रकार से कलंक कैसे प्राप्त हो सकता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी वाह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया नंदनवन की मंजरी के समान मकरंद निस्स्यूपी अनुभव चमत्कारवादी आपकी बुद्धि मोक्ष भागिनी हो गई है आपकी बुद्धि पूर्वापर विचार में तत्पर है इसलिए शंकर आदि देवताओं ने जो पद प्राप्त किया है उस ऊँचे पद को आप प्राप्त होंगे हे श्री रामचंद्र जी इस समय आपकी इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है निर्वाण प्रकरण में जबकि आत्मदर्शन समाधि की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी अनुभव में आरूढ़ इसी अर्थ को मैं अपने अनुभव के संवाद के लिए कहूंगा वहा पर आपके इस प्रश्न का समाधान दिया जाएगा सिद्धांत के समय आपको यह प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए मुझसे समाहित इस प्रश्न से सिद्धांत आपको हस्तामलकवत हो जाएगा हे श्री रामचंद्र जी जैसे वर्षा ऋतु में मयूर की वाणी सुशोभित होती है शरत काल में हंस की वाणी भली लगती है मयूर की वाणी भली नहीं लगती वैसे ही सिद्धांत काल में ही आपका यह वचन सुशोभित होगा वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आकाश की स्वाभाविक नीलिमा सुशोभित होती है किंतु वर्षा ऋतु में तो उस पर बड़े बड़े विशालकाय बादलों की छटा छाई रहती है हे सुंदर व्रत वाले श्री रामचंद्र जी प्रकृत में इस उत्तम मनोनिर्णय का मैंने आरंभ किया है जिसके कारण लोगों का जन्म होता है उस मन को आप सुनिए पूर्वोक्त रीति से चैतन्य में मलिनता अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध है उस मालिन्या से उपहित वह चैतन्य प्रकृति रूप होता है मनन धर्म युक्त होकर मन होता है सुनता हुआ कान और देखता हुआ नेत्र होता है तथा कर्मेन्द्रिया को प्राप्त हुआ यह चेष्टा से धर्माधर्म रूप कर्म भी स्वयं ही होता है ऐसा मुमुक्ष लोगों ने श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णय कर रखा है वक्ताओं में श्रेष्ठ वादियों की भांति भांति की शास्त्र दृष्टियों से वही उनकी अभिमत आकृति को दर्शन भेद से प्राप्त हुआ है इसे आप सुनिए मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस भावना से उत्पन्न हुए भाव को प्राप्त होता है जैसे सुगंध दुर्गंध उत्कट वाले फूलों के भीतर स्थित वायु हो जाता है, है। इसलिए अपनी अपनी वासना से कल्पित का ही युक्ति से निर्णय कर उसी का पुनः पुनः विकल्प करते हुए अपने द्वारा कल्पित पदार्थ से स्वीयता रूपी रंग से अपने अहंकार को रंगते हुए यानी उसके आकार को प्राप्त करते हुए उसके निश्चय को प्राप्त होकर वह मन उसी में पुनः पुनः रूप चमत्कार को प्राप्त होता है शरीर में जैसा मन होता है उसके बाद बुद्धि और इंद्रियों में भी वैसा ही होता हो जाता है जैसे सुगंधित पदार्थ के भीतर स्थित वायु सुगंधितता को प्राप्त होता है वैसे ही मन जिस प्रकार के भाव से युक्त है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी तन्मय हो जाता है इंद्रियों की आविर्भूत होकर अपने-अपने विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे समूह स्वतः ही होता है, जैसे कि धूल मिश्रित वायु में पृथ्वी अपने आप आविर्भूत होती है क्षुब्ध हुए कर्मेन्द्रिय की अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करने पर वायु में धूली समूह की तरह प्रचुर कर्म की निष्पत्ति होती है इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई है मन का भी कर्म ही बीज कहा गया है इन दोनों की सत्ता फूल और सुगंध की सत्ता के समान अभिन्न ही है दृढ़ाभ्यास होने के कारण मन जैसे भाव का ग्रहण करता है वैसे ही स्पंद नाम की कर्म नाम कर्म नाम की शाखाओं को पैदा करता है वैसे ही क्रिया रूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है तदनंतर उसी के स्वाद का अनुभव कर शीघ्र बंधन में पड़ता है मन जिस जिस भाव को प्राप्त होता है उसी उसी को वस्तु रूप से प्राप्त होता है वही श्रेय है उससे अतिरिक्त श्रेय नहीं है ऐसे निश्चय को प्राप्त हो जाता है भाव ये निस्सार अपने अपने अभिमत वस्तु में प्राणियों और वादियों का पक्षपात देखा जाता है अपनी प्रतीति से अत्यंत अन्य अनुविध हुए मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सदा ही प्रयत्न करते हैं कि अपने निश्चय जिसका मन जिस प्रकार के निर्णय से युक्त होता है वह उसी के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है उन वादियों में कपिल जी के अनुयायियों का मन विवेकी होने से असंग चिन्ह मात्र विषयक अपनी प्रति प्रतिपत्ति से निर्मल ही हैं। तत्पदार्थ के तत्पदार्थ के विषय में वे श्रुति का अवलंबन नहीं करते इसीलिए मोहवश अपनी बुद्धि से ही सुख दुख मोह रूप जड़ जगत का सुख दुख मोह रूप जड़ त्रिगुणात्मक प्रदान ही उपादान हो सकता है ऐसा स्वीकार कर पुनः पुनः उसी के आस्वादन से वही एकमात्र तत्व है ऐसा निर्णय कर उन्होंने ऐसी ही शास्त्र दृष्टियों की कल्पना की है हमने जो उपाय कहा है उसके बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले लोग अपने कल्पित नियम रूपी भ्रमो से भ्रम में स्थित और अन्य उपाय रूपी मतों से विमुख होकर ग्रंथ रचना आदि द्वारा अपनी दृष्टि को औरों की बुद्धियों में संक्रांत करते है श्रुतिरूप प्रमाण से अध्यारोप और अपवाद द्वारा यह जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त अनुमात्र भी कुछ नहीं है यो बद्ध मूल बुद्धि से निर्णय करके सर्वानर्थ निवृत्ति और वास्तविक निरतिशयानंद अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्म भाव के आविर्भाव रूप से अपने स्थान में ही प्राप्त हुई नकि अर, अर्चिरादि मार्ग से दुर्गमन द्वारा प्राप्त हुई मुक्ति है यो वेदांतियों ने मुक्ति का सर्वोत्कृष्टता से समर्थन किया है हमारे उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्त वाले वे अपने द्वारा कल्पित नियमों से अपनी कल्पना का व्याख्यान करते हैं नियम भ्रम इससे यह सूचित किया कि वेदांतियों का एकमात्र उपाय तत्व ही वास्तविक है उपाय आदि की प्रक्रियाएं तो पानी निजी की तरह कल्पित ही है विज्ञानवादियों ने अपनी अत्यंत भ्रम के प्रवाह से पूर्ण बुद्धि से सांवर्तिक उपद्रव के उपशम और इंद्रिय द्वारों के सम्म से युक्त मुक्ति है यो करके मुक्ति की कल्पना कर रखी है हम में परिकल्पित उपाय के बिना किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती इस प्रकार के निश्चय से युक्त वे अपने ही द्वारा कल्पित नियम भ्रमों से यानी तप्त शीलारोहण तप्तशीलारोहण आदि साधन नियम भ्रमों से अपनी दृष्टि को प्रकाशित करते हैं आर्त यानी अरिहंत आदि अनान्य लोगों ने भी अपनी अभिमत इच्छा से जीव अजीव आस्त्रव संवर निर्जर बंध मोक्ष मोक्षादी पदार्थों की कल्पना द्वारा स्यास्ती सियादस्ती नास्ती चाव्यक्तव्य चाव्यक्त इत्यादि सप्तंगी न्याय की कल्पनाओं से और नंगे रहना भिक्षा करना आदि विचित्र आचारों से विचित्र शास्त्र दृष्टियों की कल्पना कर रखी है बिना किसी निमित्त के उठे हुए निर्मल जल के बुद्धबुदो के समूह की तरह उदित हुए अपने निश्चयों से ही ये नाना प्रकार की रीतियां प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है भाव कल्पनाओं की जड़ प्रमाण या प्रमेय नहीं है किंतु चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ हुई मन की कल्पना ही इनकी जड़ है, है महाबाहो इन सभी रीतियों का एकमात्र मन ही आगार है जैसे की मणियों का सागर आगार है नीम और ईख ये दोनों कड़ुए या मीठे नहीं हैं। चंद्रमा और अग्नि शीत और गर्म नहीं हैं। जिसका जैसा अभ्यास हुआ वैसा ही अनुभूत होता है अतएव चंद्रमंडल और सूर्य अग्नि आदि के मंडलों में निवास करने वाले देवताओं को शीत और उष्ण आदि की पीड़ा नहीं होती जो अकृत्रिम आनंद है उसके लिए प्रयत्नशील हुए मनुष्यों को अपना मन अकृत्रिम आनंदमयता को प्राप्त कर देना चाहिए जिससे कि वह प्राप्त हो जाए भली भांति आलिंगन करके बालक की तरह स्नेह से दृश्य को उत्पन्न करने वाला अपना मन उस दृश्य का त्याग करता हुआ दृश्य से उत्पन्न होने वाले सुख और दुखों से किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी अपित्र असद्रूप मोह में डालने वाले भय के कारण मात्र सिद्ध विशाल आकार के दृश्य को आप अपना बंधन समझिए यह दृश्य माया है अविद्या है भय देने वाली भावना है मन की जो दृश्य ममत दृश्य ममता है विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं मन को एकमात्र दृश्य में तत्पर देख कर आप दृश्य को मोह में डालने वाला जानिए उस अत्यंत मदिन कर्दम रूप असत्य दृश्य का परिमार्जन कीजिए स्वभाव में स्थित जो यह दृश्य तन्मयता अनुभूत होती है वही संसार को मत्त करने वाली अविद्या कही जाती है जैसे पटल नामक रोग से अंध बना हुआ पुरुष सूर्य के दिप्य आलोक को नहीं देखता वैसी ही इस अविद्या से उपहत लोग अपना कल्याण नहीं जानते आकाश में वृक्ष की तरह संकल्प से वह विद्या स्वयं उत्पन्न होती है हे महामते, भावना के असंकल्प मात्र से उसके समाधि के अभ्यास से दृढ़ श्रवण मनन रूप विचार से अपने आपक्षीन होने पर सब पदार्थों में अनासक्ति स्थिर हो जाती है सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य जगत के क्षीण होने पर निर्मल स्वरूप परमार्थ परमार्थ परमार्थ सत्य वह आत्मा प्राप्त होता है जिसकी न वक, वक्तता है न अव्यक्तता है न सुख है और न दुखिता है अपने हृदय में जिसका केवल अद्वैत भाव अपने अनुभव से ही प्राप्त होता है न तो अ भावना से और न चित्त इंद्रिय दृष्टियों से जिसकी उपलब्धि होती है जैसे आकाश अनंत मेघ पंक्तियों से रहित है वैसे ही जो अपने से अपृथक अनंत वासनाओं से रहित है जैसे यह रस्सी है या नहीं इस प्रकार रस्सी में संदेह होने पर सर्पत्व भ्रम होता है वैसे ही बंधन रहित चिदाश रूप आत्मा ने अपने में बंधन की कल्पना कर रखी है जैसे एक ही आकाश रात और दिन में अन्य स्वरूपता को प्राप्त होता है वैसे ही कल्पित वस्तु में संबंध होने से प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म ही नाना प्रकार की विचित्रता को प्राप्त हुआ हुआ सा दुःखमय संसार रूप से ज्ञात होता है जो तुच्छ नहीं है क्लेश शून्य है उपादी रहित है भ्रम से शून्य है और तत्त कल्पनाओं से रहित है वह एकमात्र सुख के लिए ही है जैसे कोठिले के सिंह आदि से रहित रहने पर भी इसमें सिंह है ऐसा भय होता है वैसे ही शून्य शरीर में भी मैं भीतर बद्ध हूं ऐसा भय होता है जैसे खाली कोठिले में देखने पर सिंह नहीं मिलता वैसे ही यह संसार रूपी बंधन जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो प्राप्त नहीं होता यह जगत है यह देह संघात मैं हू इस प्रकार का गाढ़ ऐसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे बच्चों को मंद मंद अंधकार के समय बेताल के आकार की छाया दिखाई देती है जीव की कल्पना के कारण धन वैभव और दारिद्र्य रूप शुभ और अशुभ भाव एक क्षण में तिरो को प्राप्त हो जाते हैं और फिर क्षण भर में आविर्भूत हो जाते हैं। माता ही यदि गृहिणी के भाव से गृहित होकर गले लगती है तो सुरता आनंद देने वाली गृहिणी का कार्य करती है स्त्री ही मातृभाव से गृहित तो होकर यदि कली लगती है तो मातृभाव बश कामदेव को निश्चित भुला देती है समस्त पदार्थ जातो जातो को भावानुरूपी फल देने वाले जानकर इस संसार में ज्ञानी पुरुष पदार्थों में एक रूप कभी नहीं कहता दृढ़ भावना से चित्त जिस पदार्थ की जैसी खूब भावना करता है उस समय तदाकार तत्तफलों तत को देखता है वह वस्तु नहीं है जो सत्य न हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मिथ्या न हो जिसका जिसने जिस प्रकार निर्णय किया वह उसको उस प्रकार दिखाई देता है जिस मन में, जिस मन मन में, ने अपने में आकाश गज की भावना की है वह आकाश गज के रूप से आकाश स्थित आकाश वन की हतिनी के पीछे काम आत होकर चलता है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी आप सुषुप्ति में स्थित होकर सब पदार्थमय संकल्प का त्याग कीजिए अपने पारमार्थिक अद्वितीय आनंद आत्मरूप स्थित होइए, दुख रूप से स्थित होनी जड़ है अतएव वह प्रतिबिंबो का निषेध नहीं कर सकती हे श्री रामचंद्र जी आप तो चेतन हैं, इसलिए आपकी जड़ मनी के साथ समानता नहीं हो सकती हे श्री रामचंद्र जी आपके स्वच्छ आत्मा में जो जगत का प्रतिबिंब पड़ता है उसको अवस्तु समझकर आप उसके अनुरंजन को प्राप्त न हो राघव जी वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न ही है ऐसा अपने हृदय में निश्चय कर आप जन्म विनाश रहित आत्मा की अपने से भावना कीजिए हे श्री रामचंद्र जी आपके चित्त में जिन भावों का प्रतिबिंब पड़ता है वे स्फटिक की भांति आपको रंजित न करे क्योंकि आप आत्म में संलग्न है जैसे प्रतिबिंबित पदार्थों की पुनः पुनः प्राप्ति होने पर भी उनके राग आदि के संसर्ग से रहित स्फटिक में भांति भांति के रंग प्रगट रूप से प्रविष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही प्रतिबिंबित पदार्थों का पुनः पुनः अनुसंधान होने पर भी राग आदि की वासना के आधान से रहित आप में प्रारब्ध भोग के उचित जगत व्यवहार की इच्छाए प्रकट रूप से प्रविष्ट न हो इक्कीसर्ग समाप्त प्रकरण बाईसवा सर्ग दृढ़ बोध हो जाने पर सब दोषों के विनाश मन की प्रसन्नता और विशुद्ध आत्म तत्व के साक्षात्कार का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जो नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है जिसका चित्त वृत्तियों को वृत्तियों को त्याग रहा है जो समाधि के अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त कर क्रम से बाह्य तथा आंतर मनन का त्याग कर रहा है जिसका मन कुछ विशुद्ध आत्माकार रूप से परिणत हो गया है जो दृश्य और अज्ञान की भूमिकाओं का परित्याग कर रहा है जो उपादेय यानी ज्ञान की भूमिकाओं को प्राप्त हो चुका है जो दृष्टा यानी प्रमाता को भी साक्षी चित से वेद यानी दृश्य देख रहा है तथा निबिड़ के संसारग मार्ग में सोया हुआ, न सोया हुआ हुआ न है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ हिरण्य पर्यंत सुखों में अत्यंत वैराग्य होने के कारण क्रमिक मोक्ष रूपी सुख से युक्त तथा उसकी हीन एवं भोगकालता भोगकालता भोग भो, भोगकाल भोग काल तक ही रमणीय अहिक भोग के साधन माला चंदन आदि में विरक्त लोक संग्रह के लिए क्रियमान कर्म फल तथा प्रारब्ध कर्म से प्राप्त भोगों में निस्पृह है ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ अज्ञान रूपी आकाश आकाश के परमात्म रूपी जल के साथ ऐक्य को प्राप्त होने पर आ सकती ही आसक्तिन अज्ञाकाश के नमक के टुकड़े के समान रसावशेष होने पर नहीं किंतु धूप में बर्फ समूह की भांति निवशेष गल जाने पर तथा जैसे कर्षा काल के व्यतीत हो जाने पर बड़ी बड़ी तरंगों से भरे हुए जल के वाली तरंग तरंग युक्ति युक्त नदियां शांत हो जाती है वैसे ही बड़ी बड़ी तरंगों से भरे हुए जल के तुल्य चंचल स्वरूप वाली विविध विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णाओं के शांत होने पर तथा जैसे चूहे के द्वारा के, चिड़ियों के जाल काटे जाते हैं वैसे ही वैराग्य के आवेश से संसार वासना रूपी जाल के तोड़ने पर अतएव हृदय की ग्रंथि के ढीली पड़ जाने पर जैसे कतक के फल से जल स्वच्छ हो जाता है वैसे ही विज्ञान की दृढ़ता से स्वभाव यानी मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है जैसे पक्षी पिंजरे से मुक्त हो जाता है वैसे ही कामना उसे रहित विषयों में आसक्त, कर, आसक्त करने वाले विषय के गुणों के चिंतन से शून्य भारिया आदि प्रिय जनों के संपर्क से विहीन और बार बार भोग के लाभ की भूमि से रहित मन मोह के निर्मोन मनमोह से निर्मुक्त हो जाता है भाव यह की मन पहले कामना आदि से छुटकारा पाता है तदनंतर अज्ञान से छुटकारा पाता है, पाता है। संशय रूपी दुष्टता के शांत होने पर कौतुक भ्रम से निर्मुक्त परिपूर्ण अंतरभाग वाला मन पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रकाशमान हो जाता है जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में समता उदित होती है वैसे ही मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम सुख पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से विमुक्त उन्नत समुष्टिता उदित होती है जड़, जड़ जड़ता से जर्जरीत स्वरूप वाली अंधकार मई बोध वाक्य के व्यवहार से शून्य यह संसार की वासना सूर्योदय होने पर रात्रि के तुल्य क्षीणता को प्राप्त होती है आदित्य का दर्शन कर लेने पर गुरु सेवा श्रवन समाधि सरोवर में ऐसे खिलती है जैसे कि प्रातः काल में निर्मल प्रकाश से युक्त अतएव सुन्दर प्रकाश खिलता है संपूर्ण लोगों को आनंदित करने में समर्थ सत्वगुण की वृद्धि से प्राप्त हुई मनोहर प्रज्ञाए पूर्ण चंद्रमा की किरणों की भांति बढ़ती है अधिक कहने से क्या लाभ जिसने ज्ञातव्य परमात्म तत्व को जान लिया है ऐसा महामती पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश के तुल्य न तो उल्लास को प्राप्त होता है और न अस्त होता है जिसने विचार से स्वरूप का ध्यान प्राप्त कर लिया है जिसे आत्मा का प्रकाश हो गया है ऐसे महापुरुष के इस संसार में ब्रह्मा विष्णु इंद्र शंकर भी अनुकंपनीय यानी करुणा के पात्र है क्योंकि उनमें भी अवतार धारणादि अधिकार के क्लेश देखे जाते हैं। आकार मात्र से प्रकट होने पर भी जिनका चित्र भीतर अहंकार से शून्य है उस पुरुष को विकल्प ऐसे नहीं पाते हैं जैसे मृग तृष्णा को मृग नहीं पाते हैं। चित्त की की वासना से ये लोग तरंगों भांति उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वे अज्ञ प्राणियों को ही अपनाते हैं न कि तत्वज्ञ को मरण जन्म यानी आविर्भाव तिर भाव रूपी संसार तत्वज्ञ पर अपना आसर नहीं डालता यह जानकर तत्वज्ञानी इस आविर्भाव और तिरो भावों से माया से निर्मित व्याघ्रादि कौतुक के दर्शन के तुल्य रमन करते हैं और अज्ञानी उनसे बंधन में पड़ते हैं जैसे घट में घटा न उत्पन्न हो न उत्पन्न होता है और न मरता है वैसे ही इस संसार में शरीर के भूषित या दूषित होने पर भी आत्मज्ञानी भूषित या दूषित नहीं होता यानी घटाकाश के तुल्य अविकृत ही रहता है भ्रमरूपी मरुस्थल में उत्पन्न हुई मिथ्या संसार वासना शीतल विवेक का उदय होने पर चंद्रमा के सहित प्रदोष काल के आने पर मरुस्थल उत्पन्न हुई मृग तृष्णा की भांति नष्ट हो जाती है मैं कौन हूँ यह शरीर आदि कैसे प्राप्त है यह सब तक विचार तब तक विचार नहीं किया गया तभी तक यह अंधकार के तुल्य संसार आडंबर स्थित है मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न आपत्तियों के आश्रयभूत इस शरीर को जो आत्म भावना से नेदम शरीरम यह शरीर नहीं है इस तरह बाधित देखता है वह पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है देशवश उत्पन्न जो आदि भौतिक कालवश उत्पन्न जो आदि दैविक तथा शरीर में उत्पन्न जो आध्यात्मिक सुख दुख है वे मेरे नहीं है इस तरह जो ब्रह्म रहित दृष्टि से देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है असीम जो आकाश दिशा काल आदि हैं, और उनमें वर्तमान परिच्छिन्न उत्पत्ति गति आदि क्रियाओं से युक्त वस्तु है उन सब में मैं ही हूं ऐसा जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है करोड़ों अंशों में विभक्त जो बाल के अग्रभाग का लाखवां भाग है मैं उससे भी सूक्ष्म और व्यापक हूँ ऐसा जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है आत्मरूप से प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकल पदार्थ चित प्रसाद मात्र है इस तरह नित्य ऐक्य दृष्टि से जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है यह द्वितीय चित्त सर्वशक्ति अनंतात्मरूप तथा संपूर्ण पदार्थों में अंतस्तित है। इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है मनोव्यथा दैहिक व्यथा और भय से उद्विग्न होने वाला जरा मरण और जन्म से युक्त देह मैं हूँ जो बुद्धिमान इस तरह नहीं देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है मेरी महिमा तिरछे ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है मुझसे अन्य कोई नहीं है इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण को देखता है सूत में मणियों की भांति संपूर्ण जगत मुझ में ही घूमता है और चित्त भी मैं नहीं हूँ इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण को देखता है न मैं और न अन्य ही है किन्तु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही है इस तरह व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थो में में। अव्यक्त पदार्थों पदार्थों में के जो देखता है वही न मैं और न अन्य ही है किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही है इस तरह व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों के मध्य में जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है जो भी कुछ यह त्रिलोक्य है वह समुद्र में तरंग की भांति मेरे ही अवयव है इस तरह जो अपने अंदर देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है स्वतः सत्ता शून्य होने से सोचनीय यह त्रिलोकी मुझसे ही अपने सत्ता के प्रदान द्वारा पालनीय है यह मेरी छोटी बहन है दृष्टि मात्र से पीड़ित होने के कारण अत्यंत सुकुमार है इस तरह जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है आत्मता परता त्वत्ता, मत्ता ये जिस महात्मा के देहादि से निश्चित रूप से विवेक तथा बोध द्वारा निवृत्त हो गए वही सुलोचन महापुरुष पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है दृश्य के संबंध से रहित अतएव निर्विघ्न स्वभाव की स्फूर्ति से को, अंधकार को प्रकाश की तरह व्याप्त करने वाले विशाल चिन्मय आत्म शरीर को जो देखता है वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्मा को देखता है सुख दुख देह उस देह में विद्यमान गुरु देवता तथा शास्त्र में श्रद्धा उसमें नित्य अनित्य आदि का विवेक उससे उत्पन्न श्रवण आदि के क्रम से आत्मज्ञान में तारतम्य के भेद ये जो है वो मैं वो मैं ही हूँ इस तरह जो निश्चय के साथ देखता है वह भी आत्मतत्व से चुत नहीं होता है निरतिशय घन आत्मसत्ता से अपूर्ण यानी आनंद लव मात्र के अर्पण से तृप्त ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जगत में अंश मात्र से वर्तमान पारलौकिक भोग्य वस्तु से मुझे क्या दुख है कि जिससे वह हेय हो अथवा अन्य अन्य क्या सुख है जिससे वह उपादेय हो इस तरह देखता हुआ पुरुष सुद्रुक यानी अभ्रांत दृष्टि है यह जगत पूर्ण रूप से तर्क से अगम्य वृत्ति के परिणाम से रहित यानी निर्विशेष ही है यह जानकर जिस पुरुष की हे और, और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उन भावों में अनुरक्त नहीं होता है वह महात्मा पुरुष निरतिशय स्वानंद के उपभोग में समर्थ साक्षात शिव है सुषुप्ति जागृत स्वप्न इन अवस्थाओं से मुक्त मृत्यु का भी परमात्मी यानी मृत्यु से भी उद्विग्न न होने वाला जो सौम्य समदृष्टि तथा तुल में स्थित है उस परमात्म पद को प्राप्त पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ संपूर्ण जगत में एक ब्रह्म ही है इस बुद्धि से युक्त जिस पुरुष की ब्रह्माकार दृष्टि संसार में स्थित विचित्र और सुंदर विभवों से युक्त सृष्टि प्रलय और स्थिति में सदा ही अपरिचिन्न है उस परम बोध से युक्त जीवन मुक्त शरीर वाले साक्षात शिव को नमस्कार है बाई समासर्ग समाप्त